ऋषि को तो हाँ श्रोता की ऋषि को उसमें करके श्रोता की ऋषि को बढ़ाकर उसे समूह करके कहते हैं ऋषि बढ़ने से उसका ध्यान हो जाता है सम्मुख हो जाता है श्लोक है भूमि आपह अनह वायु खम मन बुद्धि एवं भूमि आपलह हम मन बुद्धि एवं अहंकार अष्ट चला जाती है अहंकार इंम में जिन्ना प्रकृति ही देखेंगे भूमि नल वायु खन बुद्धि अहंकार अहंकार मे प्रकृति अष्ट भिन्ना मे प्रकृति अष्टा ना, ना, बच ना, ना, बता ना। ये नहीं मे प्रकृति अष्टा शब्द लगाइए या भूमि भी भूमि भूमि शुभ आका प्रथमा ली गई है जब देख लो और भूमि भूमि पृथ्वी आप जल अच्छा तो अन वायु और खम का क्या हुआ आकार पृथ्वी जल से वाली आकार मन बुद्धि और अहंकार और अहंकार इसी का प्रकृति मेरी प्रकृति भिन्ना आठ भेदों वाली है या इस प्रकार अष्टा मे, आठ आठभेदों वाली मैं यम प्रकृति इसी अषदा इस प्रकार आठ भेदों वाली यम प्रकृति मेरी प्रकृति कितने वेदों वाली है आठ वेदों वाली है या कर लेना यम मे प्रकृति यो इस प्रकार आठ वेदों वाली मेरी प्रकृति है आठ वेदों वाली मेरी प्रकृति ऐसा आठ वेदों वाली मेरी प्रकृति ही है यो कर लेना प्रकृति के बारे में तो यहाँ पर भूमि का अर्थ भी नहीं किया भारत सरकार ने बल्कि पृथ्वी तन मात्रा कर दिया है भूमि इस, इस पद से पृथ्वी तन मात्रा कही जाती है न स्थला पृथ्वी उच्चते स्थला पृथ्वी न उच्चते भूमि इस पद से स्थला पृथ्वी नहीं कही जाती है भूमि इस पद से पृथ्वी तन मात्रा कही जाती है भूमि पद से स्थूल पृथ्वी नहीं कही जाती है ये जो पृथ्वी है ना तन्मात्राओं से जो पृथ्वी उत्पन्न होती है वो कैसी होती है स्थूल पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पांच जो है ना तत्व पांच भूत ये कहते हैं स्थूल है तो भाषिकार का कहना है भूमि सब जैसे पृथ्वी नहीं ली जाएगी बल्कि पृथ्वी तन्मात्रा ली जाएगी क्यों तो यहाँ पर देखेंगे क्योंकि भगवान ने क्या कहा है कि मेरी या प्रकृति आठ भेदों वाली है या आठ भेदों वाली मेरी प्रकृति है आठ भेदों वाली मेरी तो ये प्रकृति के आठ भेद कहे हैं किसके इसके आठवेर प्रकृति के प्रकृति और जानते हैं प्रकृति और विकृति तंतु से पट बनता है तो विकृति क्या होगा और प्रकृति क्या हो गई प्रकृति विकृति और प्रकृति का अर्थ होता है कारण और विकृति का होता है ना? तंतु से पट बनता है तो तंतु हो जाती है प्रकृति और पट हो जाता है विकृति मिट्टी से घट होता है तो मिट्टी क्या होती है प्रकृति और घट हो जाएगा विकृति बनाते हैं तो क्या होगा प्रकृति तंडुल और विकृति क्या होगा ओदन अब ध्यान देना कि ये जो ये गंध तन मात्रा से पृथ्वी उत्पन्न होती है तो प्रकृति तुर कौन होगी विकृति पृथ्वी होगी और रस तन मात्रा से जल उत्पन्न होता है तो प्रकृति क्या हुआ रस तन मात्रा रस नहीं रस तन मात्रा और विकृति जल और इसकी प्रकार स्पर्श इस तन मात्रा से तेज उत्पन्न होता है तो क्या होगी यहाँ पर और विकृति तेज हो जाएगा और या, या ये से वायु उत्पन्न होती है तो कौन हो जाएगा प्रकृति हाँ विकृति और सबदक तन मात्रा से आकाश उत्पन्न होता है तो यहाँ प्रकृति आकाश क्या होगा विकृति अब ध्यान देना तो ये तन मात्राएं होगी विकृति प्रकृति अब जन्म जन्मभूत क्या हो गए तो ध्यान देना कि भगवान ने क्या कहा है कि आठ वेदों वाली मेरी या प्रकृति है तो आठ वेद किसके आठ वेदों वाली कौन है प्रकृति तो सभी प्रकृतियां लेना है आठ क्या लेना है प्रकृति जैसे गंगा से पृथ्वी उत्पन्न होगी ऐसे पृथ्वी से और कुछ उत्पन्न होता थे जो मिट्टी से घटे उत्पन्न होगा तो घट भी पृथ्वी है मिट्टी भी पृथ्वी है दस और वो गलत मात्रा से पृथ्वी तो तत्व है तन मात्रा पृथक तत्व है और पृथ्वी पृथक तत्व है चौबीस तत्व संा में पढ़ा um, yeah. तो है ना संिका में पड़ा है ना कि क्या है की प्रकृति से महात्मा से अहंकार अहंकार से एक मात्राएत्राओं से पंजीभूत तो ये सब तत्व अलग अलग तत्व हो गए मिट्टी और घट अलग अलग तत्व है क्या तो ध्यान देना ये जो पृथ्वी को क्यों नहीं लिया गया भूमि शब्द से क्योंकि ये जो पृथ्वी है ये प्रकृति नहीं है विकृति है तो भाष्यदान के अनुसार आठ प्रकृतियां लेनी है ठीक है, है। अब लगाइए भूमि इस परमात्रा कही जाती है न स्कूला स्कूला पृथ्वी न उच्चते नहीं कही जाती है क्योंकि अष्टा प्रकृति भिन्ना क्यूँकी प्रकृति अष्टा भिन्ना ये प्रकृति आठ वेदों वाली है ऐसा भगवान का वचन है लग गया भूमि इस पर से पृथ्वी तन मात्रा कही जाती है स्थूल पृथ्वी नहीं कही जाती है किस पर से mm -hmm. भूमि इस पर से पृथ्वी तन मात्रा कही जाती है स्थूला पृथ्वी जी भूमि पृथ्वी न उचित क्योंकि प्रकृति तथा ऐसा भगवान का वचन है तो आपको प्रकृतियाँ लेना है हो जाएगा तथा उसी प्रकार से आप उसी प्रकार से जल आदि भी श्लोक में जो जल आदि भी तनमात्राए ही कही जाती है या ऐसा कहना उसी प्रकार श्लोक में को ही, त्लोक में को ही अपादी भी कहा जाता है या ऐसा लगाना उसी प्रकार अपादी भी ही कही जाती है श्लोक में अपादी भी तनवात्रा ही कही जाती है या अपादी को भी ऐसा नहीं वो भी उसी प्रकार अपादी भी तन रूप से ही कहे जाते हैं ऐसा भी कर लेना आपादी भी तनमात्रा रूप si से ही कहे जाते हैं ठीक है सरल अर्थ कैसे करें उसी प्रकार श्लोक में तन को ही आपादी भी कहा जाता है रख सकता है उसी प्रकार श्लोक में तन को ही आपादी भी कहा जाता है आदि को मतलब क्या उसी प्रकार तन को ही क्या उसी प्रकार को ही तन मात्राओं उसी प्रकार को ही इस प्रकारओं में आदि आप आपादी कहा जाता है, है रस को क्या कहा जाता है ठीक है और स्पर्श और उसको क्या कहेंगे रूप तन मात्रा को क्या कहा जाता है ने? रूप तन और शब मात्रा को वायु और को आकाश तथा उसी प्रकार में ही, उसी प्रकार प्रकार लोक लोक में को ही ही को भी कहा जाता है या तन मात्राओं को भी अबाधि शब्दों से कहा जाता है लगभग या तन मात्राएं ही अबाधि शब्दों से चली जाती है आगे देखेंगे आप अनह वायु खम ये सबसे कल मात्राएं ले लेंगे है मना तो देखने में मना मन मन इस पर मन का कारण अहंकार का ग्रहण किया जाता है मन इस पर से मन के कारण अहंकार का ग्रहण किया जाता है संघ कार में आया था ना एकादशियों दुष्पत्ति जिससे होती है अहंकार किससे होती है अहंकार से एक जिंदगी उत्पत्ति होती है तो मन भी है मन की उत्पत्ति किस होगी अहंकार से होती है क्या यहाँ पर मन से मन क्यों नहीं लिया को तो क्या लेना है प्रकृति तो मन से तो फिर कुछ उत्पन्न नहीं होगा ना मन मन से तो कोई तत्वांतर उत्पन्न नहीं होगा और ये अहंकार से मन उत्पन्न हो जाता है तो अहंकार बन जाती है प्रकृति और मन क्या बन जाता है विक्रिय कहते हैं मन इस पर मन के कारण अहंकार का ग्रहण होता है कहते बुद्धि ही यह बुद्धि इस पद से अहंकार के कारण महात का ग्रहण होता है प्रकृति से क्या उत्पन्न होता है महात प्रकृति से महत्व उत्पन्न होता है महत्व को ही बुद्धि कहते हैं और महत्व को ही महातत्व कहते हैं है ना को ही क्या कहते हैं महात की बुद्धि इस पद से अहंकार के कारण महातत्व का ग्रहण होता है यहाँ जो अहंकार आया है ना ये अहंकार घमंड नहीं है ना ये जो है ना ये अहंकारिक तत्व है ये क्या एक अहंकार तत्व है ये सब ये है नृत्ति है ना ये सत्य है अब देखेंगे तो ये बुद्धि से क्या लिया अहंकार के कारण महात का ग्रहण होता है अहंकार अहंकार इस पर से अविद्या से संयुक्त अव्यक्त का ग्रहण होता है दोबारा लगाएंगे बुद्धि की अहंकार बुद्धि की अहंकार कारण महातें जुड़ेंगे बुद्धि इस स्पर्श से अहंकार के कारण महत्वपूर्ण ग्रहण होता है अहंकार की पदे ना अविद्या संयुक्त अव्यक्तम हुए थे अहंकार स्पर्श से अविद्या संयुक्त अभ्यक्त का ग्रहण होता है यहाँ ध्यान देंगे की आप भूमि वायु हम मनो बुद्धि हो क्या तो अहंकार आया है ना तो अविद्या से संयुक्त अभ्यक्ति यहाँ ध्यान देंगे अविद्या संयुक्त अभ्यक्तम है ना अविद्या संयुक्तम का आनंद गिरी में अर्थ किया है अविद्यात्मा क्या अर्थ किया है मतलब सांख्य सिद्धांत में क्या है कि प्रकृति ये जो चौबीस तत्वों वाली ये दृश्य क्या है लेकिन प्रकृति है न शरीर किसका बना है प्रकृति का और बंधन का कारण क्या है अविद्या तो सांघ सिद्धांत में स्पष्ट रूप से बंधन का कारण अविद्या और ये प्रकृति पृथक है इस प्रकृति को माया तो कह सकते हैं पर अविद्या अलग है बंधन का कारण क्या है अविद्या है अज्ञान है तो ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश हो जाता है और इसका नाश नहीं होता है बनी रहती है तो बहुत सारे लोगों को ज्ञान हो गया है संसार जीवन के क्यों बना हुआ है अभी यहाँ पर प्रक्रिया क्या है पंच की प्रक्रिया इस सब में क्या है की माया और अविद्या और प्रकृति सब पर्याय मान लिए जाते हैं तो आनंद गिरी ने इसलिए कर्थ किया यहाँ पर अविद्या संयुक्त अर्थ किया है अविद्यात्मक जो अविद्या अव्यक्त कैसा अव्यक्त कार्य होता है मूल प्रकृति अभ्यर्थकार से क्या होता है मूल प्रकृति और उसी वो कैसी है वो अविद्या ऐसा आनंद गिरी करते हैं अविद्यात्मक अविद्यारूप और यहाँ पर देखेंगे परमानंद भारती स्वामी जी आए थे ना वो कहते अविद्या संयुक्त संयुक्त पदगा के लोग भाष्यकार करते हैं तो अविद्या संयुक्त का अर्थ अविद्यात्मक अविद्या उनका कहना है अविद्या तो in होगा अविद्या से युक्त उनका कहना है की अविद्या से युक्त अव्यक्त अव्यक्त का क्या अर्थ है ये मूल प्रकृति माया मूल प्रकृति जो संसार की कारण है और ये अविद्या से युक्त है अविद्या ध्यान देना जैसे की जिसको ज्ञान होता है वो तो मुक्त हो जाता है लेकिन प्रलय काल आ जाए जो प्रलय काल आएगा तो जिसको ज्ञान नहीं होगा उस उन जीवों को क्या होगा प्रलय हो जाएगा है मुक्त हो जाएंगे क्या वो? मुक्त तो नहीं होंगे पुनः भगवान सृष्टि करेंगे तो संसार में आ जाएंगे तो जो जीव मुक्त नहीं होते हैं प्रलय काल आ जाता है तो जो जीव मुक्त नहीं हुए उनकी अविद्या बनी देती इतनी देती है तो उस अच्छा और ये संसार का नाश हो जाएगा तो ये जो दृश्य संसार है ये मूल प्रकृति में लीन हो जाएगा किस में लीन हो जाएगा मूल प्रकृति को ही क्या कहते हैं अव्यक्त कहते हैं मूल प्रकृति को कैसे हैं अव्यक्त तो पहले काल में ये अव्यक्त बना रहेगा और जो जीव मुक्त नहीं हुए उनकी अविद्या बनी रहेगी तो अविद्या से संयुक्त अव्यक्त हो गया क्या अविद्या से संयुक्त अव्यक्त हो गया और इसी कारण क्या होता है की भगवान सृष्टि करते हैं लोगों की अविज्ञा जीवों की बनी रहती है तो करुणा से बती भूत होकर भगवान करते हैं कि ये इनको शरीर जीवों को इसलिए प्रदान करते हैं की साधना करके अविद्या तो उनका कहना है कि यहाँ अविद्या संयुक्त का अविद्या रूप नहीं होगा आनंद गिर ऐसा करते हैं अविद्या रूप है ना अविद्या और अभ्यक्ति को एक मानते है तभी ज्ञान होने पर क्या है का उच्छेद ज्ञान से क्या होता है कार्य सहित अभ ज्ञान का नाश मानते हैं ना तो कार्य सहित ज्ञान का तो अज्ञान और माया अब ये आप भूल मूल प्रकृति एक है पर कार्य से सहित पूरा नाश होता है और वो स्वामी जी कहते हैं कि ये ज्ञान से अब अज्ञान का नाश होता है इसका नाश नहीं होता है तो ये भगवान का स्वरूप है इसका नाश ये भगवान से अलग नहीं है इसका नाश होता है ऐसा हमने बता दिया वो जैसा कहते हैं भाष्यांश प्रकाश में भी ये अभी संयुक्त रखा है प्रकाशिका में भी ऐसा यहाँ रखा है अब आगे देखना यथा तो यदि जब संयुक्त अर्थ करेंगे ना तो परमानंद भारतीय स्वामी जैसा कहते हैं उस पक्ष में क्या होता है ज्ञान होने पर जगत का उच्छेद नहीं होता है है ना कि भगवान के अलग नहीं है भगवान में एक नाथ नहीं है ना जो संसार को अलग समझता है ना परमात्मा से जो अज्ञानी की बुद्धि में सिर्फ संसार है वो बच्च होता है अज्ञानी व्यक्ति से भ्रम समझता है क्या सबको और ये जो जगत है ये ये ये ये तो ब्रह्म ही है ब्रह्म से अलग है क्या तो इसका नाश नहीं होगा इसको ब्रह्म समझना है इसमें जो अब्रह्म बुद्धि है उसको निवृत्त करना है है ना और जो अज्ञानी की बुद्धि में संसार प्रतीक होता है ना कैसा ब्रह्म से अलग जो संसार प्रतीक होता है वो नाश होता है ये ये नाश नहीं भगवान का बनाया हुआ अब यही देखेंगे तो हम दोनों मत बता दीजिए आपको आनंदगिरी वाला ज़्यादा प्रचलित है अब जैसा जिसको अच्छा लगे हमारे हमें मतलब नहीं है हम तो सबसे कह रहे थे यथा हाँ अपना आप बता दीजिए अपना क्या है वो वो निष्कर्ष अलग होता है विश्व संयुक्त अन्न को क्या कहा जाता है वास्तव में आती है विश्व संयुक्त अन्न हो तो उसको क्या कहेंगे वह विषय खा रहे हो तो वास्तव में लिखा है जैसे विश्व संयुक्त अन्न कहा जाता है इसी प्रकार अहंकार की वासना वाला मूल कारण अव्यक्त है अव्यक्त करते मूल स्वृति है ध्यान रखना अहंकार की वासना वाला या अहंकार की वासना से संयुक्त मूल कारण अव्यक्त है अहंकार ऐसा कहा जाता है या अहंकार इस प्रकार कहा जाता है विश्व संयुक्त अन्य को क्या कहा जाएगा विश है ना तो फिर अहंकार की वासना वाला मूल कारण अव्यक्त को क्या कहा जाएगा अहंकार कहा जाएगा हम समझा रहे हैं आपको चिंता मत करना ऊपर ध्यान देना अविद्या संयुक्त अभ्यक्त आया है न किससे संयुक्त अभ्यक्त बताया है अविद्या और यहाँ अहंकार वासना वद लिखा है ना अहंकार वासना वध कार से अहकार वासना संयुक्तम वर्ष संयुक्त तो अहंकार वासना संयुक्त है वहाँ पर अभ्यक्त को भाषाकार ने क्या कहा अविद्या संयुक्त है तो यहाँ पर भी ध्यान रखना अहंकार वासना क्या है अविद्या अहंकार वासना का क्या है ये ध्यान रखना तो अविद्या के लिए यहाँ पर अहंकार वासना शब्द आया है क्या सच्चा शब्द आया है अहंकार वासना ध्यान देना अहंकार वासना समझेंगे कि अहंकार की वासना अहंकार आँ, जो रहता है ना अहंकार यहाँ पर जो अहंकार लेना है एक मिनट अच्छा यहाँ पर हाँ हाँ अहंकार देखो तो आप बात ये आ रही है कि श्लोक में अविद्या संयुक्त अव्यक्त को कि श्लोक में अव्यक्त को अहंकार क्यों कहा अहंकार का क्या अर्थ किया है अविद्या संयुक्तम अव्यक्तम तो अव्यक्त क्या होता है ये आपका मूल प्रकृति है मूल कारण है ना किसी को संदेह हो कि अव्यक्त को अहंकार क्यों कहा गया अभ्यक्त के लिए अहंकार शब्द का प्रयोग क्यों किया गया तो उसके लिए ये बता रहे हैं कि जैसे क्या समझा रहे हैं इस संकार के लिए भगवान सब ये ये वाक्यकार समझाते हैं जैसे विश्व के संयुक्त अन्य बीस कहा जाता है इसी प्रकार अहंकार की वासना से संयुक्त मूल कारण अभ्यक्त को अहंकार कहा जाता है अब ध्यान देंगे हम समझा रहे हैं यहाँ पर अहंकार वासना करके क्या सकते कर सकते हैं अविद्या कर सकते है ना जो अविद्या संयुक्त कहा है वस्ता से संयुक्त कि अविद्या से संयुक्त मूल कारण अहंकार वा, वासना सब आया है तो ध्यान देंगे अहंकार जो है वासना रूप में बना रहता है किस रूप में अहंकार वासना रूप में बना रहता है मतलब संस्कार रूप में बना रहता है सुख रूप में बना रहता है तो अहंकार की वासना भी एक अहंकार ही है सुख रूप अहंकार हो गया तो अहंकार की वासना तो क्या हुआ? सुख से अहंकार तो अहंकार वासना और अहंकार एक ही है अहंकार वासना करते, अहंकार के संस्कार अहंकार की वासना और अहंकार वासना क्या है? है तो इसलिए अहंकार वासना के संयुक्त मूल कारण व्यक्ति को क्या कहा जाता है अहंकार तो मूल कारण को अहंकार क्यों कहा बात है आप भी अहंकार और वासना बच्ची है नहीं नहीं भी देखो तो फिर दो से युक्त है तो फिर दो नाम हो जाएंगे बीस ऐसी बीस हो जाएगा और अहंकार वासना को यदि अलग करेंगे तो अहंकार से संयुक्त अहंकार और वासना संयुक्त अभ्यक्त तो क्या होगा वासना बताइए ही अलग अलग करेंगे तो अहंकार से संयुक्त अभ्यक्त अहंकार और वासना से संयुक्त अभ्यक्त वासना कहना पड़ेगा हिंदी अनुवाद ठीक रहेंगे अच्छा अब ये जो आनंद जी का मत है उसके अनुसार अहंकार वासना से अव्यक्त लेंगे कि अहंकार वासना हो जाएगा कि मतलब तो वासना क्या, भी क्या। तो मूल कारण को क्या है अहंकार कहा जाता है बात है इसमें नहीं तो ये सूक्ष्म रूप से अहंकार जो बना रहता है ना जीवों का प्रलय में भी बना रहता है, है? लगाएंगे क्योंकि ईश्वर की सृष्टि क्योंकि कार्य करने में ईश्वर का प्रवर्तक अहंकार है सृष्टि कार्य करने में ईश्वर का प्रवर्तक क्या है अहंकार है अब अहंकार क्या है अविद्या संयुक्त अव्यक्त है अविद्या किसकी है जीवों की अविद्या किसकी है है ना बताए ना कि पहले में जीवों की अविद्या बनी रहती है तो जीवों की अविद्या से संयुक्त अभ्यक्त जीवों जीवों की अभिद्या से संयुक्त अभ्यक्त को क्या कहते हैं अहंकार कहते आया ध्यान देना जैसे संयुक्त को व्यक्त कहा जाता है इसी प्रकार अहंकार की वासना से संयुक्त मूल कारण अहंकार कहा जाता है क्योंकि सृष्टि कार्य करने में इस पर का प्रवर्तन अहंकार होता है अहंकार के कारण ही प्रवृत्ति होती है यदि अविद्या न हो जीवों की तो भगवान सृष्टि करेंगे अच्छा और ये देखेंगे ही करते क्योंकि ही है ना आगे क्योंकि सर्वस्व क्यूँकी सब क्योंकि क्योंकि लोक में सभी लोगों की प्रवृत्ति का कारण अहंकार ही देखा जाता है जो लौकिक दृष्टि लिया लोक में सभी लोगों की प्रवृत्ति का कारण क्या है अहंकार ही देखा जाता है अहंकार ही देखा जाता है अहंकार यदि देहा कुछ हो अ तो फिर क्या होगी प्रवृत्ति देखी और वहाँ पर क्या है कि जीवो भी अविज्ञा है अविज्ञा अब इसकी है हाँ सूक्ष्म से अहंकार जो बना हुआ है वो भी अविज्ञा है तो अब देखेंगे जो अविद्या जो है ना ये अविद्या जो है क्या है कि सूक्ष्म रूप से अहंकार बना रहता है उसको क्या कहा गया अविद्याण अविद्या है अभी आनंद गिरी के अनुसार जो है ना ये अविद्या अहंकार क्या है अविद्या है, है ना अहंकार वासना की अविद्या है तो एक ही आगे देखेंगे इस प्रकार यह प्रकृति या यथोक् प्रकृति मुझे ईश्वर की माया शक्ति आठ वेदों वाली है मुझे ईश्वर की माया शक्ति कितने वेदों वाली है हाँ तो वेदों वाली है या हैीता अच्छा। में भी आया है ना प्रकृति में स्वाम वो अष्टभाम पुनः अपनी प्रकृति रास्ते लेकर के पुनः पुनः देता हूँ तो जब भगवान कृष्ण कर रहे हैं उसके पहले लोग मुक्त हुए कि नहीं तो प्रकृति का लेकर अनुसार नहीं रहती है में में है नहीं से ही हैं करते सत्य है। तो को बोलना चाहिए तो कठनी करनी एक नहीं रहती लोगों तो तो की आहकार आनंदी तो हूं करते हैं ना। हाँ संयुक्त तो कर दिया ना अविद्या संयुक्त का विद्यात्मक कर दिया शुरू अविद्या हो गया अस्ट्रा भिन्ना भिन्ना का घेर मांगता प्राप्त हुई मेरी प्रति आठ बेटों को प्राप्त हुई है देखो आगे अपरेयति में धारिय जगद अपरा इंत तो अन्यां अपरा इम तुम प्रकृति मे प माया और अविद्या पहले भी बताया था ना पहले आई थी ना अलग अलग तो अलग अलग अलग मान करती हैं जीव भूताम महावाहो यदम यया इदम थे जगत अपरा अपराय इत अन्यम लगाइए इम अपरा इम अपरा तू इत अन्यम मे पराम जीव भूताम प्रकृति विद्धि सबसे प्रथम अन्वय करेंगे महावाहो का महाबाहो यम महा अपरा हे महाबाहो यह अपरा प्रकृति निरूपित हुई जिस प्रकृति का अनुपण किया गया वो कैसी अपराह है आठ वेदों वाली जो प्रकृति है वो कैसी है अपरा है ये जल प्रकृति है ये कैसी है ये जल प्रकृति है।, है हे महाबाहो यम अपरा यह अपरा प्रकृति है तू इता अन्यम तू इटा इटा का असमास्याम का भिन्नाम किन्तु इससे भिन्न ये अपरा प्रकृति से भिन्न मैं जीव अब परा प्रकृति परा प्रकृति प्रकृति ये तुम ना जो है तुम महावाहो ईम ने तू महावाहो यमरा तू ईटा अन्यम कि मेरी जी जीव जीव रूप रूप को को का जिसके द्वारा इनम जगत जिसके द्वारा इस जगत को धारण किया जाता है आपके शरीर को किसने धारण कर रखा है कब तक शरीर आपसे रहेगा इस रूप में शरीर को किसने धारण कर रखा है ना? कर है ना सभी के शरीरों को जीवन धारण जा कर रखा है धारण कर रखा है ना जहाँ जहाँ नाम रूप विभाग के और यह जो परा प्रकृति जीव है इसी में भी वक्ति धारण कर रखता है जीव को भी धारण करने वाला प्रवास नही तो देख लिये जीवन है जीव को संबंध प्राप्त हो जाएगा खत्म होने वाले अब देखेंगे अपरा लग जाएगा यह आकर्ष है द्वारा जिस पर, जिस इन दोनों जगह जगह ग्रहण किया जाता है अपराकर से ना अपराकर से ना भरा हो गया और ना परा वो कहती तो निकृष्ट का क्या सोटा निम्न निम्न है ना निम्न छोटी अशुभ अशुद्ध है जबकि अनर्थ करी अनर्थ को करने वाली अनर्थ का जनक इसके कारण तो सब अनर्थ करता है जी तो को करने वाली है संसार बंधनात्मिका संसार बंधन शुरू है मतलब संसार में बंधन करने वाली है इसलिए संसार बंधनात्मिका कह दिया या संसार में बंधन करने वाली है इसलिए क्या कह दिया संसार बंधनात्मिका तो इसी से आकर्षित होकर के व्यक्ति संसार में फंस जाता है इस क्योंकि जिसमें आकर्षण होता है कोई आत्मा में आकर्षण होता है क्या जो साकृति में आकर्षण होता है और उसके कारण सिद्ध कर्म करता है आत्मा को नहीं जानता है संसार में बंधन को साक्ष संसार में बंधन दो करने वाली इसलिए कहते हैं संसार बंधनात्मी का ये प्रकृति है तू इटा अन्यम में ना इटा कहता है किंतु यथोक्त तो इस प्रकृति से।, से अन्याम कहते हैं नाम विशुद्ध प्रकृति वो अशुद्ध थी ये कहती है विशुद्ध प्रकृति भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं आत्मभूताम प्रकृति यह प्रकृति कैसी आत्म है आत्मभूत है मतलब आत्मस्वरूप है ये क्या है मैं पराम जीव भूताम मैं जीव भूताम पराम प्रकृति की मेरी जीव रूप परा प्रकृति तो पर जीव रूप जो परा प्रकृति है वो आचार्य संदर्भ के अनुसार वो क्या है कि ब्रह्म स्वरूप है भगवान का स्वरूप नहीं है परमात्मा तो का शुरू है अब देखेंगे कि मम आत्म भूताम कर रहे हैं कि मेरी आत्मरूप मेरी आत्मरूप आत्मरूप प्रकृति को जानो कैसे मानो आत्मरूप प्रकृति को जानो ये माँ बाहो जीव रूप आत्म रूप में जानो कर जानो मैं पराम पराम कर प्रकृष्णाम प्रकृष्णाम कर श्रेष्ठ श्रेष्ठ प्रकृति या परा है वह जीव को नाम कर रहे क्षेत्र क्षेत्र भी कहते हैं क्षेत्र जाना थी कि क्षेत्र से आती है या शरीर को जानती है या क्षेत्र में हो गया अच्छा कैलाश मंडल सर पहले वाले की ज्ञान लीजिए ऐसा विरोध करते थे आजकल सब लोग क्षेत्र क्षेत्र को जानने वाले हैं कैसे महात्माओं को पता होता है अन्य क्षेत्र कहां कहां है <laughs> तो हो और ऐसा कहते थे यही आजकल क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान बचा है सब <laughs> कुछ तो यह जीव भू काम है ना जीव रूप प्रकृति को क्या कहा क्षेत्र और ये प्राण धारण निमित्त भूतान प्राण धारण की निमित्त या प्राण धारण की कारण कि जब तक जीव शरीर में तब तक शरीर में क्या है प्राण धारण शरीर में प्राणों का धारण कब तक होता है ना mm -hmm. तो तो क्या है प्राण धारण का कारण है हे माब ये प्रकृतिया जिस प्रकृति के द्वारा कौन सी कृति परा प्रकृति के द्वारा जिस परा प्रकृति के द्वारा अंदर प्रविष्ट होकर के इस जगत को धारण किया जाता है जिस परा प्रकृति के द्वारा अंदर प्रवेश हो करके क्या है इससे जगत को तो है जो धन किया जाता है आगे देखेंगे योनि ने भूदानी सर्वाणी उपधारे जगत प्रभव प्रलय तथा तथा इन दो कारणों वाले सभी प्राणी इन दो कारणों वाले हैं ऐसा जानिए या इन्ही दो कारण वाले सभी प्राणी है ऐसा जानो मतलब क्या है कि क्षेत्र क्षेत्र की इसमें यह क्या है की परावपरा सभी को मिला कर ही तैयार हो जाएंगे चार जिस सभी हो जिसको आप देख रहे हैं ना जिसके साथ आप बातचीत कर रहे हैं या जो बोल रहा है जो व्यक्ति बोल रहा है या जो व्यक्ति सुन रहा है या जो देख रहा है जिसको देखा जा रहा है वो सब कैसे हैं कि ये इन दो ये ये सभी प्राणी कैसे हैं इन दोनों से बने इन दोनों से दोनों से बने हैं ना खेत भेतर किसी दोनों बने परावरा प्रति को मिलाकर ईवंधार बना है सरल शब्दों में कहा जाए कि अचेतन के साथ चेतन जीवन संयोग है दो, दो, दोनों है ना तो लगाएंगे कि एक सर्व सर्वा प्राणी इन्हीं दो कारणों वाली है सभी प्राणी इन्हीं दो कारणों वाले हैं दो कारण कौन पराप्री और अपराप प्रकृति सभी प्राणी इन्ही दो कारणों वाले हैं इसी उपहार है ऐसा जानो ऐसा जानो लगाइए भाष्य से योनि इसका अर्थ बताते हैं भास्कर एनि एसाम एक योनि है ऐसे क्या लेना है कि ये प्रकृति दोनों प्रकृतिया कैसी प्रकृतिया पर और अपर प्रकृति वो कैसी क्षेत्र प्रकृति पर है या पर है और क्षेत्र कैसी अपर है एक पर अपर क्षेत्र तथा क्षेत्र यो नहीं करती कारण क्षेत्र तथा क्षेत्र प्रकृति कारण छेत्र तो तो प्रकृतिया कारण है जिन प्राणियों की उन सभी प्राणी को क्या कहेंगे सभी प्राणी इन दो कारणों वाले हैं इस प्रकार है, करते जानी ही जानू समझू अब देखेंगे श्लोक में अहम मैं संपूर्ण जगत का प्रभावर्थ है उत्पत्ति कारणम मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ तथा प्रलया उसी प्रकार चलने का कारण हूँ मैं संपूर्ण जगत की प्रभव क्या उत्पत्ति कारण उत्पत्ति का कारण हूँ तथा प्रलया प्रलया कर रहे प्रलय कारण का कारण हूं भगवान क्रियाएं नहीं है ना उत्पत्ति और भगवान तो तो कारण है उन्हें लगाएंगे यशमात करते क्योंकि क्योंकि मेरी यशमात वम प्रकृति स्वभूता नाम कारणम यशमात वम प्रकृति स्व भूतानी कारणम क्योंकि मेरी दोनों प्रकृतियां सभी प्राणियों की कारण है क्योंकि मेरी दोनों प्रकृतियाँ सभी प्राणियों की कारण है इसकी प्रकृतियाँ कारण है ये दोनों प्रकृतियाँ कारण और प्रकृतियाँ है किसकी भगवान की दोनों भगवान के अधीन है दोनों भगवान के भगवान की इसलिए मैं संपूर्ण जगत की प्रभावित कर उत्पत्ति कारण इसलिए मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ आनंद गिरी ने उत्पत्ति कारण लिया है और यह हिंदी टीका कार उत्पत्ति और प्रलय में ही मुँह फैल रहा है ना। और है है है है ना ना उत्पत्ति और किया किया भगवान नहीं बिना होती इसलिए क्या है कि मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ उसी प्रकार से प्रलय कर विनाश की विनाश का कारण हूँ आनंद विनाश कारणम अर्थ करते है उत्पत्ति प्रभुआ तथा प्रलया विनाश कारणम मैं अहम सर्वज्ञा ईश्वर मैं का मैं ईश्वर दोनों प्रकृतियों के द्वारा जगत का कारण होता हूँ मैं सर्वज ईश्वर दोनों प्रकृतियों के द्वारा जगत का कारण होता हूँ किसके द्वारा दोनों ये दोनों प्रकृतियों का सहयोग कौन कराते भगवान इसलिए वही कारण बनते हैं लग गया में कुछ उद्देश्य भी देगा हो तो लेकर ऐसा हो जाता है यो नहीं के लिए बहुत अच्छा ऐसा है तस्तर ऐसा है, से हैत्तर निकाव मत्तर न अत कि मत् परतरम न अत दन्जया। दन्जया अस्ति अस्ति न हे पर मुझ परमेश्वर से परतरम किया घाटकार ने अन्य कारणान्तरम् की हे धनजय इस जगत का मुझ परमेश्वर से भिन्न कोई कारण नहीं है परतरम करते अन्य क्या लेना है कारण धर्म जय इस जगत का मुझ परमेश्वर से भिन्न कोई कारण नहीं है लगाएंगे सूत्रे मणिगण युवा इदम सर्व मई प्रोतम सूत्रे मणिगण इवा इधम सर्व मई प्रोतम कि जिस प्रकार सूत्र में मणिगण करोई होती है या जिस प्रकार सूत्र में मणियां अनुसूत होती है इसी प्रकार ये संपूर्ण जगत मेरे में सूट है या मेरे में अनुसूचित है मेरे में या है जिस प्रकार सूत्र में सभी मणिया अनुसूत होती है वैसे सब जगत मेरे में अनुसूचित है सभी मणिया कितने सूत्रों में थी एक तो ऐसे ही क्या है कि संपूर्ण जगत कितने है एक परमात्मा अभी मंडों के साथ एक ही सूत्र का संबंध होता है तो संपूर्ण जगत के साथ ही परमात्मा कामेश्वर मुझ परमेश्वर से पर कर्म कर लेना है कारणांतरम किंच की संसार का मुद्द परमेश्वर से भिन्न कारण नहीं है कारणांक्रम कर अन्य कारण या भिन्न कारण अहम यह जगत कारण तरह था की मैं ही जगत कारण हूँ यह अर्थ है हे यस्मात एवं क्योंकि ऐसा है क्योंकि ऐसा है उस कारण मुझ परमेश्वर में मई से श्लोक में आया क्या है परमेश्वर ए परमेश्वर में इधम सर्वों से क्या लेना है सर्वाणी भूटानी इधम सर्वण से क्या लेना है हाँ अच्छा सर्वाणी भूटानी अच्छा इदम तो श्लोक में आ गया ना भी आ तो से से है है ना? से क्या लेना है सर्वाणी चलो जगत जगत क्या है संपूर्ण रूप ऐसा हमें लेना संपूर्ण प्राणी रूप जगत संपूर्ण प्राणी रूप ये प्रोत्तम करते अनुसूतम अनुसूित अनुश्य है या अनुगत है प्रोत्तम करते अनुसूतम अनुसूचित करते अनुगतम अनुगतम अनुग करते अनुग अनुग दाँ, अनुग दाँ करते, ग्रफिक दाँ। ग्रफिक दाँ, दे तो दी थी है ना एक जिस प्रकार दीर्घ तंतुओं में तो पट अनुसूत होता है दीर्घ तंतुओं में मतलब क्या है की बड़े बड़े तंतुओं में बड़े बड़े तंतुओं में पट अनुसूत होता है तंतुओं में अनुसूत कौन होता है और सूत्र वस्तु में सूत्रा मणिया है संपूर्ण विशिष्ट पुरोतम किस किस धर्म से विशिष्ट आप में यह सब अनिश्चित है किस किस धर्म से विशिष्ट आप में यह सब अनिश्चित है इसी उच्च इस पर कहते हैं देखो रसोह असु कौंकया प्रभा सूर्यो प्रणव करू शे पौरुषम रस अहम् अक्सु रु कौ अस् सति सूर्यो रस अहम अक्सु कौंकय प्रभा अस् ससी सूरो हे कौंके अहम् अक्सु रस मै जल में रसि मैं जल में सू कौन से जल में रस में ही हूँ अब रसा अहम ये जल में रस में ही हूँ जल में रस कौन है भगवान जल के चार भाग को तो क्या कहते हैं रस भगवान कहते हैं जल का रस तो में भी हूँ मतलब जल का चार भाग कौन सबका प्रमा हूँ सब प्रभा चंद्रमा और सूर्य में चंद्रमा और सूर्य में प्रभा में हूँ चंद्रमा और सूर्य में रहने वाली प्रभाव चन्द्र और सूर्य का सार भाव क्या है भगवान कहते हैं प्रणव ये सभी वेदों में विद्यमान है सभी वेदों में रहने वाला प्रणव मैं हूँ छह शब्द नभसा से आकाश में विद्यमान शब्द में हूँ नृषु पौरुषम और मनुष्यों में विद्यमान पुरुषत्व में हूँ मनुष्यो में विद्यमान पुरुषत्व में हूँ लगाइए क्या है कौन से अब रसा अहम है जल में रस नहीं हो हाथ से देखेंगे रसा अहम अपरा जल का जो सार भाग है उसे क्या कहते हैं रस यहाँ भाग को रस कहा है तस्वीर तो अब देखेंगे ऊपर से पूछा ना किस किस धर्म से विस्तृत आपने ये सब कुछ अंगत है हम सूट है तो बताते है उसको समझा रहे हैं तस्वीन रसा है ना तस्वीन तस्वीन से क्या लेना रसे रसे रसरू से मुझ रसरूप रस रूप मुझमे क्या रसरूप रसरूप मुझमे जल रूप है रस रूप रसरूप मुझमे जल रूप है तो क्या आया की रस रसत्व धर्म से विशिष्ट भगवान में जल रूप है है ना रसत्व धर्म से विशिष्ट या रसूत धर्म से विशिष्ट भगवान में जल स्रोत है रस रूप मुझमे जल स्रोत है ये अर्थ हुआ एवं सर्वत्र इसी प्रकार सब जगह तो क्या हो जाएगा कि प्रभा रूप मुझ में रस रूप मुझमे जल स्रोत है प्रभाव रूप मुझ में सशी और सूर्यप्रोत है क्या प्रभात धर्म है विशेष मुझमे ससी और सूर्यप्रोत है लग जाएगा ये अथा आम अक्सूर अथा जैसे मैं जल में रस हूँ इसी प्रकार शशि और सूर्य में जब प्रभाव प्रभाव प्रणवा प्रणवा करते ओंकार प्रण। प्रण। सभी वेदों में में ओंकार हूँ अर्थात प्रणो भूटे तस्वीर सर्वे प्रणवा प्रणवा करते ओंकार सभी वेदों में ओंकार में हूँ और तस्वीर से क्या लेंगे प्रणौ में पहले प्रणो का है ना प्रणवय अर्थात प्रणो भूटे प्रणो भूटे का प्रणो रूप या प्रणव इस प्रणव में सभी वेद मुझे में। तभी है। तथा आकाश उसी प्रकार आकाश में शब्द में हूँ उसी प्रकार आकाश में सार्व शब्द में शब्द हूँ तस्वीर कर दोप है सार... तब उस आकाश प्रोप है तथा नृषु पौरुषम जैसा मैं बोल रहा हूँ और पौरुष किसे कहते हैं पुरुषत्व को धावा या पुरुषत्व धावा यहाँ भाव में अड़ प्रत्यय करने को पौरुष बन गया है पुरुष के भाव को पौरुष कहते हैं यथा जिसके कारण पुरुष बुद्धि होती है जिसके कारण क्या होता है पुरुष बुद्धि या जिसके कारण किसी को पुरुष समझा जाता है पुरुष किसके कारण समझा जाता है पुरुषत्व के कारण है जिसके कारण किसी को पुरुष समझा जाता है किसके कारण के कारण से क्या लेना है यहाँ परोत है पुरुष रूप मुझमे पुरुष स्रोत है ओम पूर्ण